देवी भागवत सातवा स्क ब्रह्मा जी की सम्मति से रेवती बलराम का विवाह कंस के ससुर का नाम जरासंध था वह पापात्मा एवं महान पराक्रमी था वह कुपित हो मथुरा में आकर उल्लासपूर्वक भगवान श्रीकृष्ण से युद्ध करने लगा उस समय उस महान पराक्रमी राक्षस को भगवान के साथ युद्ध में असफल हो जाना पड़ा तब उसने सेना सहित काल यवन को भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा यवनों का अध्यक्ष काल्यवन यवन महान शूरवीर है सेना लेकर वह आ रहा है यह सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और वे द्वारका में चली गए उस समय वह पूरी नष्ट प्राय हो गई थी भगवान ने शिल्पियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया उसके चारों ओर दुर्ग बन गए हैं प्रतापी श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को द्वारिका का अध्यक्ष द्वार बना दिया है भगवान की आज्ञा के अनुसार वे वहाँ का प्रबंध करते हैं यदिश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने संपूर्ण जादुओं के लिए द्वारका में व्यवस्था कर दी है इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वहीं विराजमान है उनके बड़े भाई का नाम बलराम है हल और मूसल को आयुष के रूप में धारण करने वाले बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं इस समय वे ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुग्यवर हैं उन्ही को तुम अपनी कमल कन्या रेवती अर्पण कर दो वैवाहिक विधि के अनुसार बलभद्र जी के साथ इस कन्या का विवाह होना चाहिए पश्चातों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है और उनका अंतकरण पवित्र हो जाता है व्यास जी कहते हैं राजन पद्मयोनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारिका चले गए जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका था तदनंतर गंगा के तट पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए राजा जनमेजय ने कहा भगवान आपने बतलाया है कि राजा रेवत कन्या के योग्यवर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गए और वहाँ वे एक युग तक ठहरे रहे मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तब तक वह कन्या तथा वे राजा ही बूढ़े क्यों नहीं हुए अथवा इतने दिनों की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई व्यास जी कहते हैं निष्पाप नरेश ब्रह्मलोक में भूख प्यास मृत्यु भय बुढ़ापा एवं ग्लानी ये कदापि अपना प्रभाव नहीं डाल सकते राजा देवत जब वहाँ पहुंच गए तब राक्षसों ने सरजाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी प्राय सभी अंत्यंत भयभीत हो उस स्थली छोड़कर इधर उधर काल छिप करने लगे फिर छुव नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई, वे ही सूर्य वंश के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं उन्होंने वंश की वृद्धि होने के लिए भगवती के ध्यान में सदा संलग्न होकर कठिन तपस्या की नारद जी उनके उपदेशक थे उन्हीं से उन्होंने अनुपम दीक्षा प्राप्त की थी राजन मैंने सुना है उन्हें इक्शाकू से सौ पुत्र हुए उन सभी सु, सु, पुत्रों में सबसे बड़े थे उनमें बल और वीर का पूर्ण समावेश था महाराज अयोध्या के राजा थे यह बात प्रसिद्ध है शकुनी प्रभृति अत्यंत बलशाली जो उनके पचास पुत्र थे उन्हें उन्होंने उत्तर देश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया राजन उनके अड़तालीस लड़के आज्ञानुसार दक्षिण देश की रक्षा में उद्यत हो गए इनके अतिरिक्त जो दो शेष पुत्र थे वे राजा इक्फाकू की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे